पानी पीने वाली तुम्बी का पीछा करो अंडरग्राउंड रेल की कहानी पानी पीने वाली तुम्बी का पीछा करो पानी पीने वाली तुम्बी का पीछा करो बुढ़ा आदमी स्वतंत्र कराने के लिए इंतजार कर रहा है पानी पीने वाली तुम्बी का पीछा करो जब सूरज उगने पर पहली बटेर की आवाज सुनाई दे पानी पीने वाली तुम्बी का पीछा करो बुढ़ा आदमी आपकी प्रतीक्षा कर रहा है आपको स्वतंत्रता के पथ पर ले जाने के लिए पानी पीने वाली तुम्बी का पीछा करो नदी के किनारे की बहुत नदी के किनारे बहुत अच्छी सड़क मिलेगी सूखे हुए पेड़ों के ठूंट आपको रास्ता दिखाएंगे बाए पैर खूटी पैदल यात्रा पानी पीने वाली तुम्बी का पीछा करो नदी दो पहाड़ियों के बीच समाप्त होगी पानी पीने वाली तुम्बी का पीछा करो दूसरी तरफ एक और नदी होगी पानी पीने वाली तुम्बिक का पीछा करो जब बड़ी नदी छोटी नदी से मिले पानी पीने वाली तुम्बिक का पीछा करो अध्याय एक चर्च में मछली पकड़ना टॉमी फूलर ने अपना दायां हाथ अपनी जेब में डाला जेब में सेव था, फिर उसने अपना बायां हाथ दूसरी जेब में डाला मछली पकड़ने की डोर उस जेब में थी चुप रहो उसका भाई सैम फुसफुसाया, सीधे बैठो उसका भाई एंडी फुसफुसाया दोपहर का समय था तीनों लड़के चर्च में थे वे दिन भर वहां रहे माँ और पिताजी दादी डडले और अन्य बड़े लोग नीचे बैठे थे सभी बच्चे गैलरी में ऊपर उप बैठे थे लड़किया एक तरफ थी लड़के दूसरी तरफ थे दूसरी तरफ से टॉमी ने अपनी बहनों हेलन केट और राहिल को देखा टॉमी ने अपने सेब का एक बड़ा टुकड़ा खाया फिर उसने तीन और टुकड़े खाए खिड़की से बाहर नीचे हरी घास में उसे एक बत्तखों का झुंड दिखा पादरी रेवरेंड मोर्च ने कहा आज हम गीत नंबर दो तीन इक्यासी गाएंगे हर एक उठ खड़ा हुआ उन्होंने हे भगवान आपने अतीत में हमारी मदद की है आने वाले वर्षों में भी हमें आपसे वही आशा है टॉमी ने मछली पकड़ने वाली डोर को छुआ उसने सेब के मध्य भाग के बीच डोरी का एक सिरा बांध दिया यह ठीक नहीं है एंडी ने कहा टॉमी ने चर्च की खिड़की खोली और सेब के मध्य भाग को बाहर फेंका तीन बत्तखें सेब के टुकड़े को देखने के लिए आई एक बत्तख ने सेब के टुकड़े पर मुंह मारा अबत्तकों टॉमी ने कहा दूसरी बत्तक ने अपनी चौड़ी चोच में सेब के टुकड़े को जोर से मारा टॉमी ने मछली पकड़ने वाली डोर पर हाथ फेरा बत्तख हवा में उड़ी वो अब पकड़ के आई टॉमी ने धीरे से वो अब पकड़ के आई टॉमी ने धीरे से कहा बत्तक फड़फड़ाई और फड़फड़ाई। आई वह अब उसे छोड़ेगी नहीं अन्य सभी बत्तखें भी चिल्लाई और उन्होंने पंख फड़फड़ाए। उन्होंने बहुत शोर किया जिसे चर्च में विघ्न पड़ा सभी ने गाना बंद कर दिया रेवरेंड मोर्स ने गैलरी की तरफ देखा डेकॉन फुलर रेवर मोर्स ने कहा मुझे डर है कि थॉमस फिर से शरारत कर रहा है पिता तेजी से गैलरी में गए थॉमस डडली फूल उस डोर को ढीला करो टॉमी ने डोर गिरा दी फिर बत्तख जमीन पर गिर गई पिताजी ने टॉमी को चर्च से बाहर निकाल दिया तुम सीधे घर जाओ पिता ने डांटते हुए कहा सीधे अपने कमरे में जाओ फिर वो चर्च में वापस आए और उन्होंने दरवाजे को कस बंद किया अध्याय दो भगोड़े टॉमी घर की ओर चला वो लगातार पिटाई के बारे में सोचता रहा जब वो घर पहुंचा तो अंधेरा हो चुका था टॉमी को आसमान में शाम का सितारा दिख रहा था वो घोड़ों से हेलो कहने के लिए खलिहान में गया। पिता जी ने उनके नाम डैन वेबर और हेनरी ले रखे थे टॉमी ने उन्हें एक सेव दिया आप लोगों को चर्च जाना जरूरी नहीं है क्यों टॉमी ने पूछा घोड़ों ने अपने पैर पटके और सूंघा टॉमी ने घोड़ा गाड़ी यानी वैगन को पुअल से लदे हुए देखा वो वैगन पर चढ़कर नीचे पुआल के ढेर पर कूदना चाहता था इसलिए वो पुआल के मचान के ऊपर चढ़ गया हेलो डैन वेबर हाय केंडरी हेनरी क्ले देखो मुझे वो जोर से छिल्लाया फिर वो नीचे पड़े पुआल के ढेर पर कूद गया दो मुर्गे उसे देखकर चिल्लाए। फिर मचान में से किसी की आवाज आई ए ए आहा वो किसी बच्चे के रोने जैसी आवाज थी वहां कौन है टॉमी ने पूछा डैन वेबर ने अपने खुर को जमीन पर पटका टॉमी वापस मचान में चढ़ गया यह देखने के लिए कि वो शोर किसने किया था कौन है टॉमी ने जोर से पूछा वही रुक जाओ एक गहरी आवाज ने कहा तुम हमें जिंदा नहीं पकड़ पाओगे एक काले आदमी ने खड़े होकर कहा वो पुआल से ढका हुआ उसके हाथ ढका हुआ उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी टॉमी तो इतना भयभीत हुआ कि वो पुअल के ढेर में वापस गिर गया ओ विनी आदमी ने कहा वो सिर्फ एक छोटा लड़का है आदमी ने अपने पास रखी कुल्हाड़ी गिरा दी हम यहां सिर्फ छुपने के लिए आए हैं उसने मुस्कुराते हुए कहा हम आपको चोट नहीं पहुंचाएंगे क्या पिताजी तो जानते हैं आप लोग यहाँ हैं तो ने कहा क्या आप हमारे खलिहान में क्या कर रहे हैं क्या डिकन डिकनियर तुम्हारे पिता हैं तो सिर हिलाया उन्होंने ही हमें छिपाया है, है आदमी ने कहा और मैं बिग जेफ हूं यह मेरी पत्नी विनी है, ये और ये बेबी है हम भाग रहे हैं भाग रहे हैं टॉमी तो ने पूछा हम कैनेडा जा रहे हैं विनी ने कहा कैरोलिना से आ रहे हैं जेफ ने कहा हम पूरे रास्ते में पानी पीने वाली तुम्बी का पीछा करते हुए मैं तुम्हे दिखाऊंगा लिटिल जेफ मचान से नीचे कूदा और खलिन के दरवाजे की तरफ भागा ऊपर काले आसमान में तारों के झुरमुटे चमक रहे थे लिटिल जेफ ने सप्त ऋषि मंडल यानी बिग डिपर की और इशारा किया यह है वो पानी पीने वाली तुम भी? नहीं वो तो मंडल यात्रा करके हम कैनडा पहुंच जाएंगे पहुंचकर हम गुलामी से मुक्त होंगे से कहा मैंने तुमसे अपने कमरे में प्रतीक्षा करने के लिए कहा था पिताजी टॉमी ने आश्चर्यचकित होकर कहा मैंने जेफ और विनी को खोजा और मुझे पता है कि तुमने किसे पाया तुमने मेरे सभी यात्रियों को ढूंढ लिया पिता ने कहा कोई सवाल मत पूछो घोड़ों को वैगन से बांधने में मदद करो हमें अभी अपने आगे की यात्रा की शुरुआत करनी है अध्याय तीन अंडरग्राउंड रेल रोड टॉमी और फादर वैगन में बैठ गए जेफ विनी लिटिल जेफ और बेबी पर्ल पुआल में छिपे रहे वे नदी की ओर गए मैं जीवन भर गुलाम रहा हूँ टॉमी जेफ ने कहा दो सप्ताह पहले तक मैं गुलाम था वह दिन था जब मैंने तय किया कि हम अंडरग्राउंड रेल रोड से कनाडा भाग जाएंगे अंडरग्राउंड रेल रोड टॉमी ने पूछा तुम्हें उसके बारे में भी पता नहीं लिटिल जेफ ने कहा तुमने उसके बारे में कभी नहीं सुना देखो टॉमी पिता ने कहा अंडरग्राउंड रेल रोड हाफ इंजन और पटरी और डिब्बो वाली एक ट्रेन नहीं है यह उन लोगों का एक गुप्त समूह है जो गुलामी को गलत मानते हैं वे लोग हमारे जैसे घरों और खेतों में आकर कुछ समय के लिए छिप कर रहते हैं उनका जाल यहां से कनाडा तक फैला हुआ है। समूह में हर कोई सदस्य जेफ और बिनी जैसे लोगों को छिपने की जगह देते हैं उनकी भागने में मदद करते हैं और अंडरग्राउंड रेल रोड पर कई स्टेशन भी बने हैं जेफने का हमारे खलियान की तरह ने कहा और अंडरग्राउंड रेल रोड में कंडक्टर भी है और उन्हें असली यात्री मिलते हैं ने कहा हमारी तरह जेफ़ ने कहा वे इसे अंडरग्राउंड हम गुलाम मूल्यवान संपत्ति है हमारे भागने से हमारे पुराने मालिक ने पच्चीस हजार डॉलर खो दिए मुझे पक्का यकीन है कि वो हमें पकड़ने के लिए अपने कुछ आदमियों को जरूर भेजेगा पुआल के नीचे वापस छिप जाओ जब तक मेरी कुल्हाड़ी मेरे पास है तब तक कोई भी मुझे नहीं पकड़ पाएगा जेफ ने कहा उसके बाद जेफ विनी लिटिल जेफ और बेबी पॉल सभी पुआल के नीचे छिप गए इनाम यानी रिवॉर्ड अपने मालिक से दूर भाग गया एडजस्टो नदी डोरचेस्टर काउंटी दक्षिण कैरोलिना के लार्कसपुर प्लांटेशन का मेनार्ड रिव्स पौंड तीस साल की उम्र का जेफ नाम का एक काला आदमी छह फिट दो इंच ऊँचा भूरा ऊन जैकेट और डेनिम का नेकर पहने अंतिम बार 15 अक्टूबर अठारह को उसे देखा गया भागने के समय उसकी पत्नी लाविनिया उम्र 28 वर्ष और दो बच्चे जेफ नौ और पॉल भी उसके साथ थे जो भी इन चार भगोड़े गुलामों को पकड़ेगा और उन्हें उनके मालिक को लौटाएगा तो उसे 250 डॉलर का इनाम मिलेगा सभी नावों और जहाज़ों और अन्य लोगों को भी आगाह किया जाता है कि कथित गुलामों को छिपाने पर उन पर कानून की पेनल्टी पड़ेगी और उन्हें सजा होगी चार्ल्सटन ए सी अक्टूबर दो अठारह टॉमी पिता ने कहा आज रात जो कुछ हुआ उसके बारे में किसी से एक शब्द भी मत कहना जेफ एक बहादुर आदमी है मैं नहीं चाहता कि एक बहादुर आदमी दोबारा गुलाम बने वादा करो मैं वादा करता हूँ टॉमी ने कहा पिता ने कहा यह हमारी यात्रा का अंत है मुझे अब एक नाव ढूंढनी है वो नाव यही नदी, नदी तट पर कहीं छिपी होगी पिता अंधेरे में चले गए फिर किसी जानवर की आवाज आई अध्याय चार खुजीतल टॉमी ने सड़क पर खुरों की आवाज सुनी उसने लालटेनों को उछलते हुए देखा घोड़ों पर चार आदमी सवार थे उन्होंने वैगन को रोका वो लोग अपने घोड़ों से नीचे उतरे। देखो युवा साथी उनके खोज कर रहे हैं हम भगोड़े गुलामों की तलाश में भगोड़े टॉमी ने कहा एक निगरों गुलाम मार्शल ने कहा उसकी पत्नी और दो बच्चे उन्हें पकड़ने के लिए इनाम है कहीं आपने उन्हें अपने वैगन में तो नहीं छिपाया क्या आप क्यों टॉमी का मुंह सूख गया उन्होंने कहा आपको इस वैगन में पुआल के सिवा और कुछ भी नहीं मिलेगा देखो हम तलाशी तो जरूर लेंगे मार्शल ने कहा टॉमी डर गया था उन्होंने मुक्त नहीं होते मार्शल टॉमी ने कहा मुझे लगता है कि मैं आपको इसके बारे में सही सही बता दू मैं टॉमी फुलर हूं और मैं अपने घर से खुद भाग रहा हूँ तुम डिकन फूलर के बेटे हो मार्शल पूछा ये बिल्कुल सही है टॉमी ने कहा हमसे गलती फी, मार्शल का। ये वही लड़का है जिसने पीछा कर रहे हैं मार्शल ने कहा अच्छा होगा तुम अपने पिताजी के पास घर जाओ और पिटाई को छीलो जी श्रीमान टॉमी ने कहा और अगली बार जब तुम मछली पकड़ने जाओ मार्शल ने कहा तो अपने पिता को बता कर जाना अगली बार शिकार करके तुम तो मुझे दो बत्तें और एक मोटी टर्की देना। यह एक आदेश है बैठ गए जेफ की कुलाड़ी अभी भी उसके हाथ में थी टॉमी तुमने एकदम ठीक किया पिता ने कहा मुझे लगा कि मार्शल हमें इस बार जरूर गिरफ्तार करेंगे जेफ ने कहा टॉमी बोलने से बहुत डर रहा था छोटा जेफ नाव में कूद गया जेफ भी कूद गया उन्होंने विनी और बेबी पर्ल को उतरने में मदद की तभी एक चिड़िया की आवाज आई वैगन को अकेले वापस ले जाओ टॉमी पिता ने कहा हमें अगले स्टेशन तक नाव से जाना है पिता खड़े होकर नाव को खेने लगे टॉमी को पानी में चप्पूओं के छपाकों की आवाज सुनाई दी गुड बाय लिटिल जेफ टॉमी फुसफुछाया अलविदा छोटा जेफ फूसफुसाया गुड बाय जेफ विनी फूसफुसाया पिता अंधेरे में नाव खेते गए और फिर नाव आंखों से उछल हो गई अध्याय छे कानून तोड़ने वाले टॉमी को घर पहुंचने में काफी देर हो गई माँ को छोड़कर बाकी सब सो रहे थे माँ ने टॉमी को कुछ खाने को दिया क्या पिताजी ठीक हैं? माँ ने पूछा टॉमी ने माँ को पूरी कहानी सुनाई फिर टॉमी बिस्तर पर सोने चला गया पर टॉमी पर टॉमी जागता रहा और पिता के घर आने का इंतजार करता रहा उसने सामने वाले दरवाजे को बंद होते सुना फिर पिताजी अपने कमरे में गए टॉमी पिता ने कहा वैसे मैं कानून का पालन करने में विश्वास करता हूँ लेकिन आज रात तुमने और मैंने कानून को तोड़ा है कानून के अनुसार हमें जेफ और विनी की भागने में मदद करके हमने जेफ और विनी की भागने में मदद करके गलती की है मुझे पता है पिताजी। टॉमी ने कहा। लेकिन हम कानून बदल क्यों नहीं सकते मैं कोशिश कर रहा हूं पिता ने कहा हम वर्षों से इसकी कोशिश कर रहे हैं और शायद एक दिन यह कानून जरूर बदलेगा लेकिन अभी कानून के अनुसार जेफ और बिनी किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति है बिल्कुल घोड़े या गाय के सामान उनका मूल्य पच्चीस अमेरिकी डॉलर है लेकिन जेफ और विनी इंसान है टॉमी ने कहा हाँ पिता ने कहा यही कारण है मैं उस गलत कानून का पालन नहीं कर सकता हूँ इसलिए मैं उस कानून से नफरत करता हूँ वो कानून गलत है फिर उन्होंने अपने बेटों को प्यार से गले लगाया और दरवाजा बंद कर दिया टॉमी बिस्तर पर लेटा रहा और वो लिटिल जेफ और अन्य लोगों के बारे में सोचता रहा अगर वे कैनेडा पहुंच जाते हैं फुसफुसाया तो वे मुक्त हो सकते हैं अपनी खिड़की से वो उज्जवल ध्रुव तारा देख सकता था उसे अंधेरी रात के आकाश में पानी पीने वाली दिखाई दे रही थी। लेखक का नोट यह कहानी सच हो सकती थी गृह युद्ध से पहले के, वर्षों में दास सायद गुलाम पा सके। यात्रा के दौरान रेलवे द्वारा कनाडा की सीमा कैनेडा की सीमा पार करते थे जहां उन्हें अमेरिकी मार्शल गिरफ्तार नहीं कर सकते थे और उन्हें दास बनने के लिए लौटने को मजबूर नहीं कर सकते थे भागने वाले कुछ गुलामों ने अपनी आजादी के लिए द ड्रिंकिंग गार्ड यानी पानी पीने वाले तुम्बी वाले गीत का अनुसरण किया मेरीलैंड और ओभा के मुक्त राज्यों में दास प्रथा कानून के खिलाफ थी वहां पर रहने वाले कई अमेरिकियों को गुलामी से नफरत थी उनमें से कुछ ऐसे संगठनों में शामिल हुए उनमें से कुछ लोग ऐसे संगठनों में शामिल हुए जिन्होंने गुलामी को खत्म करने का काम किया इन लोगों को अबोलोसनिस्ट अबोलोनिस कहा जाता था अबोलोनिस कहा जाता था अठारह में भगोड़ा दास कानून कांग्रेस द्वारा पारित किया गया इसके तहत सभी सब नागरिकों को भगोड़े दासों को वापस लौटने में फेडरल मार्शलों की मदद करनी थी उत्तर में कई लोगों ने उस काले कानून को मानने से इनकार कर दिया जैसा कि डिकॉन फुलर ने इस कहानी में किया फिर अठारह और अठारह के बीच गृह युद्ध के बाद आखिरकार गुलामी पूरे देश के हर कोने में खत्म हुई